संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में काव्य संगम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात ही अच्छी बातें होती हैं जब हम लोग विशेष दिग्गज कवियों से मिलते हैं और हर कवि जो है अपने अंदाज में सही होता है और कहीं कही ना कहीं किसी बात को लेकर वो अपने विचारों को लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से रखता है ताकि लोगों को हर मुश्किल जो है बहुत जल्दी समझ में आए और उससे निकलने का एक सुगम रास्ता उसके पास आसानी से पहुँच जाए तो ये भाव रहता है और कई बार कुछ चीज़ें व्यंग के रूप में भी कही जाती हैं तो लोग किसी मुश्किल घड़ी को या किसी बड़ी बात को बहुत आसानी से सहज तरीके से समझ जाए इसलिए व्यंगात्मक रूप से या फिर हास्यात्मक ढंग से उसको बताया जाता है तो कवि की अपनी खूबी है कवि की अपनी एक पहचान है अपना एक स्टाइल है जिस भाव में वो डूब जाता है उस, उस भाव के साथ विभोर होकर उनके जो शब्द निकलते हैं माँ सरस्वती के द्वारा उनको जो वरदान मिला है वो हम लोग उनकी कविताओं को देख कर सुनकर समझ पाते हैं तो आइए आज के इस संस्कार के बढ़ते चरण में हमारे साथ राजेंद्र व्यास जी जिन्हें आप हमेशा सुनते हैं राजेंद्र व्यास जी बिल्वारा से पहुँचे हुए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद जी जी शुक्रिया आपका स्वागत है सिरसा से विशेष भरदवाज जी हैं भरदवाज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस काव्य संगम संस्कार के बढ़ते चरण इस एपिसोड में धन्यवाद चलिए बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के दिग्गज कवियों के साथ मिलते हैं और इस तरफ मेरे साथ हैं ठकुराल जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे पिछले एक एपिसोड में उनके साथ रूबरू हुई थी काफ़ी कविताएँ उन्होंने उसमें पढ़ी थी तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक धन्यवाद और हमारे साथ रूप देवगुंड जी हैं लिखते हैं और हमने एक सलामी जिंदगी प्रोग्राम इनका रिकॉर्ड किया था हाल ही में काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने उसमें बताई थी तो आप सभी की तरफ से रूप देवगुंड जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ कविता को जब पढ़ते हैं तो उसमें कवि की अपनी छवि होती है एक अलग जो है पैटर्न होता है हर व्यक्ति का तो अभी हम लोग राजेंद्र व्यास जी से मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो उनकी नई रचनाएं हैं उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा मेरा सौभाग्य का आज इस गोष्ठी में संयोग से मैं उपस्थित हुआ <laughs> और व्यास के साथ भारद्वाद ऋषि है मेरे लिए ये गौरव की क्या बात है <laughs> मैं तीनों कवियों का हार्दिक अभिनंदन और भाई रमेश जी ने तो मुझे बहुत अवसर दिए हैं मैंने इन दिनों कुछ नया लिखा है मुझे पता चला भाई त्रिलोक जी हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित है तो मैंने कहा मैंने रेल पर एक कविता लिखी है बहुत यूँ समझिएगा काफ़ी दिनों से मैं उसको किसी ऐसे मंच पर नहीं सुना पाया आज मुझे लगा कि मैं भाई जी से उस कविता के माध्यम से बात करूं एक प्रतीक रूप में मैंने बात कही है कि बच्चों का एक खेल बच्चों का एक खेल जिसमें बच्चे बनते रेल बहुत छठ भले बाल सुलभ वृत्ति को मैं किस ऊंचाई तक ले जा रहा हूं इसका जब समापन देखेंगे कोई नदी जब मुहाना बना के अपना अस्तित्व खोती है तो वो नदी सागर में बदल जाती बात बहुत छोटी मैं तो लोग जिसे कह रहा था कि सरल कविता लिखना बहुत कठिन है शिल्प में अलंकारों का छंद का तो जो फॉर्मेट है उसमें कविता लिखना बहुत हाँ लेकिन सरल कविता लिखना तो आप देखिएगा इसका बिंब और शिल्प देखेगा बच्चों का एक खेल जिसमें बच्चे बनते रेल बच्चों का एक खेल जिसमें बच्चे बनते रेल इसमें हर बच्चा अपने आगे वाले की कमीज़ को पकड़ता है जिसमें हर बच्चा आगे वाले की कमीज़ को पकड़ता है और छुक् छुक करके -छुक रेल चलाता है मैं पार्क में रोज़ इस खेल को देखता हूं हैरान होता हूं मैं देखता हूं कि एक बच्चा सबसे पीछे खड़ा होता उसने किसी की कमीज़ नहीं पकड़ी उसने किसी की कमीज़ नहीं पकड़ी ये बिंब आप देखेगा बच्चों का एक खेल जिसमें बच्चे बनते रेल इसमें हर अगला बच्चा अपने पिछले वाले को कमीज़ पकड़ाता है छुक् छुक करके रेल चलाता है मैं देखता हूँ एक बच्चा हमेशा पीछे खड़ा रहता है एक दिन मैंने पूछा मुन्ना सुनना तुम हमेशा पीछे वाला डिब्बा ही क्यों बनते हो मैंने पूछा मुन्ना तुम हमेशा पीछे वाला डिब्बा ही क्यों बनते हो अच्छा। मुन्ना बोला अंकल समझा तो दूंगा समझ भी जाओगे मुन्ना बोला अंकल समझा तो दूंगा समझ भी जाओगे मेरी बात का इशारा वो कह रहा है समझ भी जाओगे मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं कि मेरे पास मेरे पास एक ही कमीज है मैं अगर मेरी कमीज भी किसी को पकड़ाऊंगा ना वो बच्चा कह रहा मेरे पास एक ही कमीज है जिसे पहन के मैं पढ़ने जाता हूं अगर मैं भी इस कमीज को पकड़ाऊंगा तो पकड़ाने के चक्कर में मेरी कमीज फट जाएगी और रेल के खेल में मेरी तमीज फट जाएगी रेल के खेल में मेरी तमीज फट जाएगी वो बच्चे की फीलिंग ये है कि मैं कभी आगे आया ही नहीं मेरे पास एक ही कमीज है जिसे पहन के मैं पढ़ने जाता हूँ अगर मैं भी उस कमीज़ को किसी को पकड़ाऊँगा तो पकड़ाने के चक्कर में मेरी कमीज़ फट जाएगी और रेल के खेल में मेरी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी रेल के खेल में मेरी ज़िंदगी एक बिंब दिया मैंने यूँ ही बहुत दिनों बाद अब एक ताज़ा गीत से मैं ये तो मेरा परिचय था कि मैं एक रेलवे के विभाग से एक शख्सियत से तुक जी मैं मिला एक छोटा सा गीत तीन बंद का कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा एक कदम तुम चलो तो दस कदम मैं आऊँगा एक कदम तुम चलो तो दस कदम मैं आऊँगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौट एक कदम तुम चलो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 मैं तो बस खोद रहा धन तुम्हारे पास गड़ा मैं तो बस खोद रहा मन की कलाई पे आनंद गोद रहा मन की कलाई पे आनंद गोद रहा आम्र कुंज तुम बनो आम्र कुंज तुम बनो आम्र कुंज तुम बनो तो मैं भी बोरा बूँगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा आऊँगा एक कदम तुम चलो मत निराश होना के गीत मर चुके हैं मत निराश होना कि गीत मर चुके हैं ढूंढो उन हीरो निखर चुके मेरा सौभाग्य आज तीन हीरो के साथ मुझे काव्य पाठ का मौका मिला <laughs> मत निराश होना कि गीत मर चुके हैं ढूंढो उन हीरो को जो निखर चुके हैं भले हो रही बारिश चुटक ले मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ भले हो रही बारिश भले हो रही बारिश भले हो रही बारिश मैं पतंग उड़ावूंगा मैं तो अपना गीत ही पढ़ूंगा अच्छा। भले हो रही बारिश मैं पतंग उड़ाऊँगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा जो सुन रहे हैं उनके लिए नहीं मैं उन कवियों के लिए भी बात कह रहा हूँ हवा है विशैली पर कली में तो गंध है हमारी नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि यार वातावरण ख़राब है अरे नहीं हवा है विशैली हवा है विशैली पर कली में तो गंध है फूल ये बनेगी जब तुमसे अनुबंध है फूल ये बनेगी जब तुमसे अनुबंध है तुम अगर बनो वेदी तुम अभी कुछ मिनट पहले ये तय हुआ कि मैं भी इस गोष्ठी में अपनी आहुति दू तुम अगर बनो वेदी तुम अगर बनो वेदी तुम अगर बनो वेदी मैं हवन कराऊँगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौट इस कटीले झाड़ में सब अर्थ प्रदान हो गए हमने बच्चों तक को बिगाड़ दिया मेरे चप्पल लाना बच्चे पूछता क्या दोगे आपके घर के बच्चों को भी लेन देन के संस्कार दे दिए हमने सारे जगह अर्थ आया हवा है विशैली इस कटीले झाड़ में तुम लहूलुहान हो गए इस कटीले झाड़ में हम लहूलुहान हो गए अर्थ की इस अर्थी पे तुम तो जिंदा सो गए अर्थ की इस अर्थी पे तुम तो जिंदा सो गए भले तुम रहो मूर्छित भले तुम रहो मूर्छित भले तुम रहो मूर्छित मैं अलख जगाऊंगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटा और पॉजिटिविटी में सकारात्मक दृष्टिकोण हर कवि का होता है कविता का अंतिम बंध देगी क्या मैसेज दे रहा हूं कि गंध के गलियारे सजे खूबसूरती तो आपको ढूंढनी पड़ेगी बहुत है सारी जगह गंदगी नहीं है गंध के गलियारे सजे गंध के गलियारे सजे गंध के गलियारे सजे नाशिका यदि शुद्ध है ज़्यादातर बुद्ध यहाँ फिर भी कुछ क्रुद्ध है ज़्यादातर बुद्ध यहाँ फिर भी कुछ क्रुद्ध है नल नील तुम बनो सहयोग तो लेना देना पड़ेगा नल नील तुम बनो नल नील तुम बनो नल नील तुम बनो तो पत्थर तैरावूँगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊँगा एक कदम तुम चलो एक कदम तुम चलो तो दस कदम मैं आऊँगा एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊँगा एक कदम तुम चलो धन्यवाद आपने सुना मैं धन्य हुआ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजेंद्र व्यास जी ने बहुत ही प्यारा सा जो कविता है वो अपने जो भाव हैं उसमें प्रकट किया और काफ़ी अच्छी बातें रही और उसमें जैसे जैसे वो कविता को बढ़ाते जाते रहे और उतना ही उसमें गहराई दी गई और जहां पर उन्होंने अर्थ शब्द का इस्तेमाल किया और नील की बात कही लेन की बात कही मुझे एक पिछले दिनों में पूना गया था कुछ कार्यक्रम के निमित्त गया था उस समय ये चीज़ आ गई व्यापारी के साथ मेरी बातचीत हुई थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि इनके पास तो सब कुछ है लेकिन एक चीज़ की कमी है <laughs> सामने वाले ने पूछा क्या है बोला अर्थशास्त्र इनके पास नहीं है <laughs> <laughs> तो मैंने कहा कि अर्थशास्त्र के लिए आप बैठे हैं ना हम योगी हैं आप सहयोगी हैं तो आपको साथ में लेके चलेंगे हम कर रहे हैं सहयोग आपका है तो दोनों ही तरेंगे नहीं तो फिर आप रह जाएंगे। <laughs> तो बड़ी अच्छी बातें हुई आगे उनके आगे साथ आगे में आगे कि कई बार व्यक्ति जो सोचता है कि अगर आपके पास नहीं है तो नहीं चीज़ों को आप खुद अपने ढंग से उसको समझ ले और उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए आपके पास जो है उसके बारे में सोचिए और उससे कैसे लोगों को हम सहयोग दे सकते हैं अगर ये हमारे भाव हो तो कहीं भी आपको मुश्किलें नहीं आएगी कहीं भी आप रुकेंगे नहीं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई है और बहुत ही सुंदर कविता राजेंद्र व्यास ने सुनाया है और कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने अपनी जो है बहुत ही सुंदर रचना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो मैं चाहूँगा कि अब प्रोफेसर रूप जी से कुछ बातें हो जाएं देवगुण जी उनका जो है विशेष रूप देवगुंड से उन लिखते हैं सिरसा से पधारे हुए हैं तो रूप देवगुंड जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कार के बढ़ते चरण इस काव्य संगम में कैसे हैं आप अपनी गजलों में से कुछ शेर सुना तो जी जी सुनाइए मिले मुश्किलें जब मिलें मुश्किलें जब डरते नहीं हैं हम मिले मुश्किलें जब डरते नहीं हैं हम कि आसान रस्ते चलते नहीं हैं हम क्या बात, बात है क्या बात है मिले मुश्किलें जब डरते नहीं हैं हम वाँ वाँ। वाँ। कि आसान रस्ते चलते नहीं हैं हम तुम्हें क्या बताएं कीमत हमारी क्या तुम्हें क्या बताएं कीमत हमारी क्या नहीं दाम लेकिन सस्ते नहीं हैं हम क्या बात? नहीं दाम लेकिन, लेकिन सस्ते, सस्ते नहीं हैं है हम और इसी तरह से एक शेर है कि तुमको मिला बेटों से क्या तुमको मिला बेटों, बेटों, से, बेटों से, क्या? से क्या कैसे बताएं सबको तुमको मिला बेटों से क्या कैसे बताएं सबको उनको सिखाने के लिए घर बेटियां ले आओ क्या मगर सिंह घर बैठे वाह और ये करिश्मा सभी ने आज होते देखा ये करिश्मा सभी ने सभी ने आज होते देखा जो रुलाता सभी को उसको रोते देखा क्या बात क्या जो रुलाता सभी को उसको रोते देखा और घुट रही है झोपड़ी महलों के साए में दबी घुट रही है झोपड़ी के साए में दबी धूप सब पर आए मैं इनको गिराना चाहता हूँ धूप सब रहे? पर आए मैं इनको गिराना चाहता हूँ और अपने पिताजी पर मैंने लिखा एक शेर उम्र भर वो उम्र भर वो धूप से हमको बचाता मर गया उम्र भर, उम्र भर, भर, भर, भर वो धूप से हमको धूप से हमको बचाता मर गया जिसम उसका आग में अब हम जलाएं किस तरह क्या क्या बात बात है क्या जा? वाव वाव जा? है धूप उसका उम्र भर वो धूप से, से हमको बचाता, बचाता मर गया हा हा हा। और जिसम उसका आग में अब हम जलाएं किस तरह और कोमलता में ये कमाल उसका देखो कोमलता में ये कमाल कमाल उसका देखो फूलों से भी उसको डरते देखा है फूलों से भी उसे उसको डरते देखा है और एक वो मैंने लघु कविता का था कि ये फूल जो तुम लाए हो मेरे लिए ये फूल जो तुम लाए हो मेरे लिए इन्हें पौधों पर ही लगे रहने देते तो अच्छा होता इन्हें <laughs> पौधों पर ही लगे रहने देते तो अच्छा होता बस दिखा देते मुझको और कहते ये तुम्हारे हैं क्या बात है क्या बात, बात है यह दिखा बात, देते बात, मुझको बात, और कहते ये तुम्हारे हैं और बचपन में मैं रहा चौबारे पर बचपन में मैं रहा चौबारे पर फिर मकान में अब कोठी में बचपन में मैं रहा चौबारे पर फिर मकान में अब कोठी में सपना जब भी आया चौबारे का ही आया सपना जब भी आया चौबारे का ही आया बचपन शायद भूलता ही नहीं कभी और एक अंत में एक एक गजल सुनाता कितना लजीज खाना था कितना स्वादिष्ट खाना था कितना लजीज खाना था तुम क्यों नहीं आए सबसे तुम्हें मिलाना था तुम क्यों नहीं आए क्या बात है कितना लजीज खाना कितना था लजीज खाना था तुम क्यों नहीं आए और सबसे तुम्हें मिलाना था तुम क्यों नहीं आए शीशाए दिल को साफ़ किया था तो इसलिए शीशाए दिल को साफ किया था तो इसलिए था तो उसमें तुम्हें सजाना था तुम क्यों नहीं आए उसमें तुम्हें सजाना था तो तुम क्यों नहीं आए और तंगी में किस तरह से गुजारी है ज़िंदगी तंगी है। में किस तरह से गुजारी है ज़िंदगी सब कुछ तुम्हें बताना था तुम क्यों नहीं आए सब कुछ तुम्हें बताना था तुम क्यों नहीं आए और गुस्से में आके तुमने भी क्या कुछ नहीं लिखा गुस्से में आके तुमने भी अदबोत, अदबोत, क्या, क्या कुछ, कुछ नहीं, नहीं लिखा, नहीं लिखा। हमको ये खत जलाना था तुम क्यों नहीं आए हमको ये खत जलाना था तुम क्यों नहीं आए और दुश्मन भी मौत आने पे आते हैं एक बार दुश्मन भी मौत दुश्मन भी मौत आने पे आते हैं एक बार कितना बहाना था तुम क्यों नहीं आए और कितना लजीज खाना था तुम क्यों नहीं आए और सबसे तुम्हें मिलाना था तुम क्यों नहीं आए वाह वाह बहुत बढ़िया बिल्कुल अंदाज़े हमसे सीखो वाह बहुत बढ़िया आपसे बहुत सीखने को मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी कविताएं गज़लें और बंद जो है रूप देव जी ने हमारे बीच में रखा आशा करता हूं आप भी सुन सुनकर जो है उत्साहित हो गए होंगे आगे क्या, आगे क्या आगे क्या इस तरह की जो भावना है आपके अंदर होगी और आपके चेहरे पे एक मीठी मुस्कान भी बनी होगी चलिए इस मुस्कान को और बढ़ाते हैं एक गीत के माध्यम से आप सुना है रीडमो बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य संगम में और संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और यहां पर हमारे बीच चार दिग्गज कवि हैं राजेंद्र व्यास जी सत्यप्रकाश प्रकाश भरतवाजी और प्रोफेसर रूप देवगुंड जी और त्रिलोक सिंह ठकुरेला हमारे बीच में हैं जो आप रोड से ही बिलोंग करते हैं रेलवे में अपनी सेवा देते हैं तो चलिए दो दिग्गज कवियों को हमने अभी सुना थोड़ी देर पहले और अब ब्रेक के बाद और दिग्गज कवियाँ हमारे बीच हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो सत्यप्रकाश प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण के एपिसोड में कैसे हैं आप मैं सिरसा हरियाणा का मेरा अपना कर्मभूमि सिरसा ही रहा है जी जी जी और प्रोफेसर रूप देवगुंड जी हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन के आज भी वर्तमान में भी जो है अध्यक्ष हैं प्रधान हैं और उनके साथ इनके साथ मैंने 30 साल जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंत्री के पद पर सचिव के पद पर कार्य किया बात है। और हम लगातार जो है हमारा अपना जो है एक पारिवारिक संबंध भी है जी. और इनसे सीखने को भी मिला और ये मेरे साहित्य गुरु भी है जी, जी. लघु कविता से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ मन की कैद जब भी हम छठ पटाते हैं जब भी हम छठ पटाते हैं तब ही मन को कैद में पाते हैं जब भी हम छठ पटाते हैं तब ही मन को कैद में पाते हैं पवित्रता लाने के लिए मन और आत्मा की दोस्ती कराते हैं पवित्रता लाने के लिए आत्मा मन और आत्मा की दोस्ती कराते हैं मन प्रसंचित है मन चेतन है दूर हो सकती है मन की कुंठाएं, मन की घुटन छठ पटाहट को वर्तमान से जोड़ो मन के सभी बंधन तोड़ो मन का संबंध आत्मा से जोड़ो जब भी हम छठ पटाते हैं तब ही मन को कैद में पाते हैं लघु कविता के साथ एक लघु कविता और है ये बाबा के आशीर्वाद से ही लिखी गई हैं यहीं पर आकर के गुस्से को दफना दे गहरे सागर में गुस्से को दफना दे गहरे, गहरे सागर में शांति की भाषा भी कहना सीख जरा बाबा का संदेश बाबा का आशीर्वाद है जैसा गुस्से को दफना दे गहरे सागर में शांति की भाषा भी कहना सीख जरा क्रोध तो विकारों का साथी है क्रोध तो विकारों का साथी है पवित्रता का गुणगान करना भी सीख जरा प्रेम शांति के सागर को याद तो कर प्रेम शांति के सागर को याद तो कर विकारों से मुक्त होना सीख जरा प्रेम शांति के सागर को याद तो कर विकारों से मुक्त होना सीख जरा बनकर फरिश्ता पवित्रता का शुद्धता की भाषा कहना सीख जरा बनकर फरिश्ता पवित्रता का शुद्धता की भाषा भी कहना सीख जरा क्यों फसा पांचों विकारों में शांति की भाषा भी कहना सीख जरा कीचड़ में कमल खिलता है वर्तमान वर्चस्व अलग बनाता है वही हर मानव के मन को भाता है गुस्से को दफना दे गहरे सागर में शांति की भाषा भी कहना सीख जरा। शीक। एक बड़ी कविता है थोड़ी सी तुम मन की जेल से क्यों तुम मन की जेल में क्यों रहते हो मन की जेल में क्यों रहते हो? आ, तुम मन है? की जेल में क्यों रहते हो जबकि खुला है दरवाज़ा पूरी तरह तुम मन की जेल में क्यों रहते हो जबकि खुला है दरवाज़ा पूरी तरह सीखना चाहिए कुछ प्रकृति से सीखना चाहिए कुछ प्रकृति से हो जाता है बड़े से बड़ा बदलाव इतनी सरलता से हो जाता है बड़े से बड़ा बदलाव इतनी सरलता से कुछ भी नहीं हुआ हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो जैसे नदी का बहना फूलों का खिलना हवा का चलना बादल का बरसना नहीं रुकता है कभी बादल वरस रहे बादल का वरसना नहीं रुकता है कभी भ्रम को पालकर मन को बना लेते हैं धारणा भ्रम को पालकर मन में बना लेते हैं धारणा लीग से हटकर चलना है तो अपनाना है जटिल चीज़ों को लीग से हटकर चलना है तो अपनाना है जटिल चीज़ों को बौद्धिकता के लिए पड़ता है ज़रूरी जानना बौद्धिकता के लिए पढ़ता है ज़रूरी जानना सरल होना मुश्किल है सरल होना मुश्किल है पर इतना भी नहीं निकलना होगा हमें बाहर इस खोल से तभी निकलेंगे मन की जेल से तुम मन की जेल में क्यों रहते हो जबकि खुला है दरवाज़ा पूरी तरह सीखना चाहिए प्रकृति से हो जाता है बड़े से बड़ा बदलाव इतनी सरलता से धन्यवाद बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं और त्रिलोक सिंह ठाकुरेला हमारे साथ है स्वागत है आपका भी कविता जीवन में संभावनाओं के द्वार खोलती है कविता जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाती है कविता मनुष्य को प्रेरित करती है और कविता व्यक्ति को मनुष्यत्व की ओर ले जाती है ऐसा मैं मानता हूँ एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है जी भोर की दस्तक हुई है जग भोर की दस्तक हुई है जग पूर्व में छाई अरुण माँ बह चली सुख कर हवा फिर नए अंदाज में गाने लगे मिल खग, भोर की दस्तक हुई है जग तितलियां मकरंद बस उड़ने लगी हैं भ्रमर मधु का मित खुश हो गुनगुनाता राग में पागल हुआ सा रहा रहायत उभ भोर की दस्तक हुई है जग भोर की दस्तक हुई है जग ओ उन्हीं दी तुम अलस में क्यों पड़ी सामने है जब सुखद सुंदर घड़ी त्याग कर आलस्यरु नब सजो कर।, कर नया संसार प्रेरित कर रहा है काम में लग भोर की दस्तक हुई है जग भोर की दस्तक हुई है जग एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम कंटकों में भी खुशी से रह रहे हैं हम जिंदगी वही है जो खुशी दे और को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 जितना मिल गया जहाँ में कोई कम नहीं चार दिन की जिंदगी हो कोई गम नहीं जितना मिल गया जहाँ में कोई कम नहीं रोए देख कर अभाव ऐसे हम नहीं रोए देख कर अभाव ऐसे हम नहीं जग आसार हो कि किसारे रहे हैं हम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 आम हो कि खास सब का इंतजार है भेद भाव के बिनाश से प्यार है आम हो कि खास सब का इंतजार है भेदभाव के बिनाश भी से प्यार है बस परोपकार जिंदगी का सार है जग असार हो कि गह गहरे हम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 क्या हुआ जो हर कुसुम के रंग हैं अलग ध्येय एक है हमारे ढंग हैं अलग माना रूप रंग साथ संग हैं अलग माना रूप रंग साथ संग हैं अलग भेद की दीवार सारी ढह रहे हैं हम फूल हैं सुगंध बन के बह रहे हैं हम कंटकों में भी खुशी से रह रहे हैं हम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 बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आज के संस्कार के बढ़ते चरण में काव्य संगम हो रहा है चार दिग्गज कवियों को आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूँगा कि जिस तरह से जो भाव निकलते हैं कवि के शब्दों में काव्य रूप में किसी भी तरह से वो जीने के लिए एक नए आयाम को छूने की कोशिश करते हैं और हम सभी को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा फिर से एक बार व्यास जी से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा एक संदेश के रूप में आज के इस एपिसोड में आप क्या बताना चाहेंगे आपको क्या संदेश दूँ मैं तो त्रिवेणी जिसमें आज में खुद ना <laughs> मैं खुद नहा गया मैं तीनों रत्नों को मेरी बधाई देता हूँ और हमारी पृथ्वी पर इस इंसानियत में एक विलक्षण शरीर धारण प्रतिभा के रूप में कवि गण करते हैं मैं तो इन्हें चलते फिरता तीर्थ भी कहता हूँ तो एक संदेश और इनके सम्मान में एक छंद कह के मैं आपका अभिवादन करता हूं कि फैली पवन विशैली चहुदिश फैली पवन विशैली पग पग पर अवरोध है चहु दिशु फैली पवन विशैली पग पग पर अवरोध है सदी बीस वी पार करी पर मानव भी अबोध है ऐसी स्थिति में फिर भी नहीं निराश ये कविवर फिर भी नहीं निराश ये कविवर चलते फिरते तीरथ है प्रेम गंग को लाने वाले कविवर यही भगीरथ है तो आपको क्या करना अवगन कर लो अब इसमें इस सरिता में नहाया अवगान कर लो अब इसमें यही भावना शेष है मंगलमय मूरत यह चेतन हम करते अभिषेक मैंने आवा? तो किसी शिवालय पर अभिषेक नहीं किया मेरी सरस्वती आल्लादिनी तो आप तीनों का अभिनंदन करती है और इस श्रावण मास में मैं तो सोचता हूँ आपका पधारना हमारे लिए और पूरे राजस्थान प्रदेश के भारत के लिए वंदनी है आपको पुनः प्रणाम धन्यवाद जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया और आइए आगे बढ़ते हैं फिर से सत्य प्रकाश जी से जुड़ना चाहूंगा एक मैसेज एक संदेश के रूप में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे रेडियो मधुबन इस हरी भरी अरावली की पहाड़ियों में बसे हुए लोगों के लिए एक बहुत ही एक संदेश के साथ साथ जो है एक शिक्षा देने वाला भी है अनेक ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं जिससे मधुबन रेडियो स्टेशन जो है स्कूलों से भी जुड़ा हुआ है उन नए विद्यार्थियों के लिए जो आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनसे भी जो है ये कार्यक्रम जो है अपना रूबरू उनके होता है और उनके कार्यक्रम भी जो है रिकॉर्डिंग करता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में भी ये एक नए आयाम और मील का पत्थर जो है स्थापित कर रहा है ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और मैं ये विशेष तौर से ये संदेश देना चाहूँगा कि मधुबन रेडियो को बड़े चाव से सुनिए और उनके कार्यक्रमों को भी जो है विशेष तौर से जो है सुनिए साथ में यहाँ के लोग भी जो है जुड़ें बाहर के दूसरे लोग जो हमारे यहाँ मधुबन में आते हैं शांति वन में आते हैं वो लोग भी जो है उनमें बहुत सारे साहित्यकार भी होते हैं वो भी अपना समय समय पर जो यहां योगदान देते रहें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर रूप देवगुण जी आप अपने भावों को एक संदेश के रूप में हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मैं कई बार हैरान भी होता हूँ कि ये प्रकृति ये समाज और ये देश और विदेश सब कुछ क्या है कई बार ये अचंभा भी होता है और ये भी अचंभा होता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है आज जो कुछ भी हम हैं ये कपड़े पहनते हैं मकानों में रहते हैं अच्छे हमारे संस्कार हैं ये सब कुछ किन किन्ों दिया है हमारे पूर्वजों ने दिया है तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बन जाता है <laughs> और साहित्यकार तो इस समाज को यानी इस देश को अपने देश को भी नहीं बल्कि विदेश सब मिलाकर के लोगों से लोगों को जो है उनके दिमाग में और उनके हृदय के अंदर जो है उनको परिष्कृत करना चाहता है उसको साफ सुथरा अच्छा बनाना चाहता है ये उसका लक्ष्य भी है तो इस तरह से मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमने कविताएं सुनाई हैं और उसके अंदर अपने भाव प्रस्तुत किए हैं मैं तो कहता हूँ कि हमारे श्रोता सभी भावपूर्ण भावुक से बन जाएँ और समाज के लिए कुछ करें समाज को सुंदर बनाएं। आए हैं इस इस संसार में ईश्वर ने भेजा है बाबा ने भेजा है तो हमें भी कुछ करके जाना है ये मेरा संदेश है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया चलिए आखिरी में त्रिलोक सिंह ठकरेला से सुनते एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप मैं रेडियो मधुबन के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह जीवन का गणित बड़ा विचित्र है इसका पल में कुछ और पल में कुछ घटित हो सकता है जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जो आगे बढ़ते हैं जीत उन्हीं को मिलती है हमेशा जैसा कि रेडियो मधुबन का स्लोगन है सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो जीवन में मुस्कुराते रहो सकारात्मक दृष्टिकोण रहो रखो और आगे बढ़ो मैं एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा मन के द्वारे पर खुशियों के हर श्रृंगार रखो मन के द्वारे पर खुशियों के हर श्रृंगार रखो जीवन की रितुएँ बदलेंगी दिन फिर जाएंगे और अचानक आतप वाले मौसम आएंगे संबंधों की इस गठरी में थोड़ा प्यार रखो मन के द्वारे पर खुशियों के हर श्रृंगार रखो सरल नहीं जीवन का यह पथ मिल कर काटेंगे हम अपना पाथे और सुख दुख सब बाँटेंगे लौटा देना प्यार फिर कभी अभी उधार रखो मन के द्वारे पर खुशियों के हर श्रृंगार रखो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और सला मुस्कुराते रहें खुश रहें ऐसी शुभभावना जो है आपने अपनी कविता के माध्यम से हम सभी को बताया है आशा करता हूँ सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से कवियों ने अपने भावों को प्रकट किया है और आशा करता हूँ आप सभी के चेहरे पे जो मुस्कान है वो बढ़ गई होगी और आपको खुशी से जीने का एक सुंदर तरीका जो है मिल भी गया होगा और मैं चाहूँगा कि रेडियो मधुर उनका हमेशा सुनते रहें और ऐसे दिग्गज कवियों को जब भी मायूस हो या मुश्किलें आपके जीवन में आए तो कुछ कवियों की जो बातें हैं कुछ कविताओं को याद कर लेने से जीवन सुगम बन जाता है पल में आपके मूड को चेंज करने का एक मैजिकल जादू की छड़ी है ये कविताएं तो कभी कभी आप अगर ऐसा मुश्किल लगे आपको जीवन तो इन कविताओं को याद कर लीजिए और फिर देखिए आपके चेहरे में और आपकी मुश्किलें पल में आसान हो जाएगी और यही प्रयास हमारा रेडियो मधुबन करते रहता है और आप सभी का प्यार मिलता है और काफ़ी लोग मैसेज करते हैं इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कि आप इसको कंटिन रखे <laughs> तो जब कंटिन्यू कंटिन्यू रखने की बात आती है तो फिर व्यास जी को कंटिन्यू आना पड़ेगा भरत जी को भी कंटिन्यू आना पड़ेगा रूपदेव जी को भी आना पड़ेगा टकराल जी को भी आना पड़ेगा तो तब हम लोग ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं लेकिन फिर भी आज के इस सुंदर काव्य संगम में आपने जो भी बातें सुनी है उसको अपने जीवन में अपनाएं और खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो देंगे बाबा भैया तू नेता तुझे माने दुनिया सारी बाबा दे मही मा बाप उन्हीं की दया से चल जग संसार उन्हीं की दया से चल जग संसार शिव शंभू के लिए जो भी कावर लते दीप खुशियों के बोले न देते हैं जगा चल कावरिया चल कावरिया चा फल देंगे बाबा चल कावरिया चल कावरिया चल कावरिया चल कावर उठा कवर उठा न रिव का लगा मन चा फल देंगे बाबा चल कावरिया चल कवरिया चल कावरिया चल कावरिया